संक्षिप्त महाभारत आश्रम वासिक पर्व धृतराष्ट्र आदि के पूर्व जन्म का परिचय तथा व्यास जी का मरे हुए वीरों को प्रकट करके उन्हें उनके संबंधियों से मिलाना अब महर्षि व्यास ने गांधारी से कहा बेटी गांधारी आज रात में तुम अपने पुत्रों और भाइयों का दर्शन करोगी कुंती कर्ण को सुभद्रा अभिमन्यु को तथा द्रौपदी अपने पिता पुत्र और भाइयों को देखेगी तुम सब लोगों को उन महात्मा क्षत्रियों के लिए शोक नहीं करना चाहिए क्योंकि वे क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहकर ही मृत्यु को प्राप्त हुए हैं यह देवताओं का कार्य था और इसी रूप में होने वाला था इसलिए संपूर्ण देवता अपने अपने अंश से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए थे गंधर्वों के राजा धृतराष्ट ही इस मनुष्यलोक में अवतीर्ण होकर तुम्हारे पति हुए हैं महाराज पांडु देवताओं में श्रेष्ठ भगवान विष्णु के अंश से अवतीर्ण हुए थे विदुर और युधिष्ठित धर्म के अंशावतार हैं दुर्योधन को कलयुग और शकुने को द्वापर समझो। दुशासन आदि सभी भाई राक्षस थे महाबली भीम से मरुद गणों से उत्पन्न हुए हैं अर्जुन को पुरातन ऋषि नर और भगवान श्री कृष्ण को नारायण जानो नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों के अवतार हैं युद्ध में जिसे छह मारथियों उन मिलकर मारा था वह सुभद्रा का पुत्र अभिनु साक्षात चंद्रमा का अंश था और कर्ण के रूप में स्वयं सूर्य देव हुए थे द्रौपदी के साथ उत्पन्न हुए धीरेडुम धीष्टुम्न अग्नि का अंश था और शिखंडी राक्षस था द्रोणाचार्य बृहस्पति के अंश थे और अश्वस्थामा भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न हुआ था गंगानंदन भीष्म मनुष्य भाव को प्राप्त हुए एक वशु थे इस प्रकार ये सब देवता कार्यवश मनुष्य योनि में अवतीर्ण हुए थे और अब अपने अवतार का उद्देश्य पूरा करके पुनः स्वर्ग को चले गए हैं तुम सब लोगों के हृदय में पारलौकिक भय के कारण जो चिरकाल से दुख भरा हुआ है उसे आज दूर कर दूंगा इस समय सब लोग गंगा जी के तट पर चले वहीं सबको अपने मरे हुए पुत्रों के दर्शन होंगे वैशंपान जी कहते हैं राजन महर्षि व्यास के वचन सुनकर सब लोग सिंह के समान गर्जना करते हुए प्रसन्नता पूर्वक गंगा तट की ओर चल दिए राजा धृतराष्ट्र अपने मंत्री पांडव मुनिगण और गंधर्व समुदाय के साथ गंगा जी के समीप गए धीरे धीरे वह सारा जन समुद्र गंगा तट पर जा पहुंचा और सब लोग अपनी अपनी रुचि तथा सुविधा के अनुसार जहाँ तहाँ ठहर गए मृत राजाओं को देखने की इच्छा से सभी लोग वहां रात होने की प्रतीक्षा करने लगे वह दिन उन्हें सौ वर्षों के समान जान पड़ा तदनंतर जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात होने को आई तो सब लोग साय के नैतिक नियमों से निवृत्त होकर भगवान व्यास के समीप गए धर्मात्मा राजा धित्राष्ट्र पवित्र एवं एकाग्र होकर पांडवों और ऋषियों के साथ व्यास जी के निकट जा बैठे पुरुकुल की स्त्रियां गांधारी के साथ बैठ गई और नगर तथा तो प्रांत के निवासी भी अवस्था के अनुसार विराजमान हो गए। तदनंतर मुनिवर ने भागीरथी के पवित्र जल में प्रवेश किया और पांडव कौरव पक्ष के समस्त योद्धाओं तथा भिन्न भिन्न देशों के निवासी राजाओं का आवाहन किया उस समय पानी के भीतर वैसी ही तुम्ल ध्वनि सुनाई पड़ी जैसी कुरुक्षेत्र में कौरव पांडव सेनाओं के एकत्रित होने पर सुनी गई थी थोड़ी ही देर में भीष्म और भी से से द्रुप द्रौपदी के पांचो पुत्र सुभद्रान अभिमन्यु राष्टस घटोत्कर्ण दुर्योधन शकुनी और दुशासन आदि धित राष्ट्र के पुत्र जरा संधक कुमार सहदेव भगदत्त जलसंध शल, शल्य, सहित राजकुमार लक्ष्मण, और के पुत्र अपने छोटे भाई सहित अचल वृषक, राक्षस, बाल्धिक सोमदत्त चेकितान तथा और भी बहुत से वीर जो संख्या में अधिक होने के कारण नाम लेकर नहीं बताए गए हैं दिप्यमान शरीर धारण करके जल्द ही प्रकट हुए जिस वीर का जैसा जिस तरह की ध्वजा और जैसा वाहन था वह वा उसी से युक्त दिखाई पड़ा सबने दिव्य वस्त्र धारण कर रखे थे सभी के कानों में दिव्य कुंडल जगमगा रहे थे उस समय वे अहंकार क्रोध और मास्क छोड़ चुके थे गंधर्व उनका यश गाते और वंदीजन उनकी स्तुति करते थे सत्यवती नंदन महर्षि व्यास ने प्रसन्न होकर अपने तप के प्रभाव से राजा जित्राष्ट्र को दिव्य नेत्र प्रदान किए जैसा गांधारी भी दिव्य ज्ञान से संपन्न हो चुकी थी उन दोनों ने युद्ध में मरे हुए पुत्रों आश्चर्य होकर एकट दृश्य से उन घटनाओं को देखने लगे राजा चित्राट व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर अपने सब पुत्रों को देखते हुए आनंद मग्न हो गए तत्पश्चात क्रोध और मास्तर से रहित तथा पाप सुनने हुए वे सभी नरश्रेष्ठ वीर ब्रह्मियों की बनाई हुई उत्तम प्रणाली के अनुसार एक दूसरे से प्रेम पूर्वक मिले। उस सबके मन में उल्लास छा रहा था पुत्र पिता माता के साथ स्त्री पति के साथ भाई भाई के साथ और मित्र मित्र के साथ मिलने लगे पांडवों ने सुभद्रा नंदन अभमन्यो और द्रौपदी के पांचो पुत्रों को बड़े हर्ष में भर छाती से लगाया फिर उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ कर्ण से मिलकर उनके साथ सौहार्द पूर्ण बर्ताव किया इसी प्रकार वे सब लोग गुरुजनों बांधवों और पुत्रों के साथ मिले सारी रात एक दूसरे के साथ घूमने फिरने के कारण उनके मन में बड़ा आनंद हुआ वहां किसी के हृदय में शोक भय त्रास उद्वेग और अपयस को स्थान नहीं मिला वहां आई हुई अपने पिता, भाई और पुत्रों से मिलकर बहुत प्रसन्न हुईं। उन सबका मानसिक दुख दूर हो गया। वे वीर और और एक रात साथ साथ रहे और अंत में एक दूसरे की अनुमति ले परस्पर गले मिलकर जैसे आए थे उसी प्रकार चले जाने को उद्यत हुए तब मुनिवर ब्यास जी ने उन सब विसर्जन कर दिया और वे एक ही क्षण में सबके देखते देखते गंगा जी में डुबकी लगा कर अदृश्य हो गए रथों और ध्वजाओं सहित अपने अपने लोकों में चले गए कोई देव लोक में गए और कोई ब्रह्म लोक में कुछ लोग वरुण कुबेर और सूर्य के लोकों में गए कितने ही राक्षसों और पिशाचों के लोकों में चले गए इस प्रकार सबको विचित्र विचित्र गतियों की प्राप्ति हुई थी और वहीं से वे देवताओं के साथ अपने अपने वाहनों तथा अनुचरों सहित आए थे उन सब के अदृश्य हो जाने पर महामुनि ने जल में खड़े खड़े उन विधवा स्त्रियों से कहा देवियों उनकी बात सुनकर उनमें श्रद्धा रखने वाली सती स्त्रिया गंगा जी में कूद पड़ी और मनुष्य शरीर से छुटकारा पाकर अपने अपने पति के साथ चली गई इस प्रकार उत्तम शील और पति व्रत का पालन करने वाली सभी छत्री बालाएं को प्राप्त पतियों क्षत्रियो से संपन्न होकर विमान पर आरूढ़ हो अपने अपने योग्य स्थान को चली गई उस समय जिसके जिसके मन में जो जो कामना हुई धर्मवस्त्र भगवान व्यास ने वस्त्र पूर्ण की संग्राम में मरे हुए राजाओं के पुनरागमन का का सुनकर भिन्न-भिन्न देश के के मनुष्यों को बड़ा ही आश्चर्य और और आनंद हुआ, जो पांडों के समागम यह भली-भांति करेगा, उसे और पलोक में भी प्रिय वस्तु की प्राप्ति होगी अनायासी इष्ट बंधुओं से मिलन होगा तथा उसे कोई दुख शोक नहीं सतावेगा जो जीवन दूसरे समझदार व्यक्तियों को यह प्रसंग सुनावेगा जो विद्वान दूसरे समझदार व्यक्तियों को यह प्रसंग सुनावेगा वह इस लोक में यश और परलोक में सदगति प्राप्त करेगा स्वाध्याय परायण तपस्वी सदाचारी जितेंद्री दान के द्वारा पाप रहित सरल शुद्ध शांत अहिंसक सत्यवादी आस्तिक श्रद्धालु और धैर्य धारण करने वाले मनुष्य इस आश्चर्यजनक पर्व को सुनकर उत्तम गति प्राप्त करेंगे